ya uh biha -huh. वदंत स्वामी श्रील प्रभुपाद के श्री श्री राधा देवकी श्री की, श्री सीताराम लक्ष्मण स्वामी के श्री श्री पंचतत्व के समवे गौरा भक्त वंदकी ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत की श्री देवेंद्रनंद पंडित विरोद की, की महा महोत्सव की समवे गौरा भक्त वंदकी दयालो जय yes. yes. yes. चंद्र और अध्याय का शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु की परवर्ती लीलाए और कया श्लोक संख्या इक्यानवे नाइन्टी वन प्रथम प्रथमसूत्र प्रभु संभु श्री वृंदावन प्रथम सूत्र प्रभुस करे चलेला प्रभु प्रथम सूत्र प्रभु प्रभु ृंदावन वृंदावन शब्द प्रथम प्रथम सूत्र रूपरेखा महाप्रभु का सन्यास सन्यास लेने के बाद शिव प्रभु द्वारा प्रभु, श्री प्रभुपाद की ओर, पहला सूत्र यह संन्यास ग्रहण करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर चल पड़े तात्पर्य चैतन्य महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने के स्पष्ट तथा प्रामाणिक वर्णन है उनके द्वारा संन्यास ग्रहण किए जाने की तुलना मायावादियों द्वारा संन्यास ग्रहण करने से कदापि नहीं की जा सकती सन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य वहांदावन जाना चाहते थे वे उन छुटकारा पाना और भगवान के दिव्य प्रेममय सेवा में पूरी तरह लग जाना इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी द्वारा की गई है अनासप्त विषया का कृष्ण वैष्णव के लिए आश्रम अर्थ है वस्तुओं से में में प्रत्येक वस्तु को तो भगवान की सेवा में किस प्रकार लगाई जाए उन्हें भक्ति की शिक्षा नहीं मिल रहे मिली रहती इसलिए वे वस्तुओं को क्यों होना चाहिए यह वास्तविक है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के निमित्त है वैष्णव सन्यासी के लिए वैराग्य का अर्थ है अपने खुद के इंद्रिय भोग के लिए कोई वस्तु स्वीकार न करना भक्ति का अर्थ है प्रत्येक वस्तु का उपयोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पुष्टि के लिए करना ओम ज्ञान तिमिर अंधश ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुर्मिलितं येना तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य नरोबिंदं स्थापितं एतव उते स्वयं रूपं तथा मे हम ददाति स्वापदान्ति का हम पदकमलम सहगना रघुनाथां ंदेह श्रीगुरा श्रीयुता पदकमल श्रीगुरोधूतचन श्रीराधा कृष्णपाद गलिता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपतेणमा हरिप्रिय वाशा कल पति पापने्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे कृष्णा तो हाँ चैतन्य ये जो पहला ध्यान है जिसका श्रवण हम कई दिनों से करते आए हैं और चैतन्य महाप्रभु की जो परवर्ती परवती है परवती करता है कि जो बाद में घटित होने वाली हैं उनका वर्णन श्रील कृष्णदास कविराज इस अध्याय में कर रहे हैं तो श्रील कृष्णदास कविराज इस अध्याय में शुरुआत के जो दो अध्याय हैं विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु की जो बात के लीलाएं हैं अंतिम लीलाएं हैं या अंतिम लीलाएं हैं वह उनका वर्णन कर रहे हैं लेकिन कैसे कर रहे हैं सूत्र रूप में कर रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का लेखन जब कृष्णदास कविराज कर रहे थे तो उनकी आयु 90 साल से अधिक थी जब उन्होंने चैतन्य चरितम जो है उसको लिखना शुरू किया था तो ऐसे कृष्णदास कविराज उनको उन्होंने आदि लीला को पूरा किया और जब उन्होंने मध्य लीला की शुरुआत करने लगे तो कृष्णदास कविराज सोचने लगे कि अभी मुझे लग रहा है कि मेरे पास आयु अधिक नहीं है मैं जल्दी शरीर का त्याग कर सकता हूँ और चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन करने के लिए वृंदावन के सारे जो भक्त हैं उन्होंने मुझे निवेदन किया है कि आपने रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से महाप्रभु की जो जगन्नाथपुरी की लीलाएं हैं, उनका श्रवण किया है तो आप उनको ग्रंथ के रूप में प्रदान करो ताकि सारा जो वैष्णव समाज है उसको श्रवण करके लाभान्वित हो सकता है तो कृष्णदास कविराज ने ये बहुत बड़ा कार्य अपने सर में स्वीकार किया क्योंकि वैष्णव की कृपा और मोहन की कृपा को स्वीकार करते हुए है और वो लिखते हैं कापेते कापेते कापे कर कि मैं लिख रहा हूँ लेकिन मैं देख रहा हूँ हाँ इतना काप रहा है कि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ और मुझे मैं अंधा हो गया मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है फिर भी इन वैष्णवों ने मुझे जिस सेवा में नियुक्त किया है वो जो ये जो ग्रंथ का निर्माण है ये बहुत सरलता से हो रहा है कहते कि मुझे आश्चर्य है कि मैं इतना बूढ़ा हो गया और मुझे ठीक से देखना नहीं आ रहा है और हाथ लिखना नहीं आ रहा है फिर भी इतना तो महाप्रभु की सारी लीलाओं को कम्प्लीट नहीं कर पाऊंगा तो उनको ये डर था कि ये लीलाए फिर अः खत्म हो जाएगी या अस्तित्व नहीं रहेगा भक्तों के लिए तो उन्होंने क्या किया फिर इन सारे आगे सारे आगे लीलाओं जो वर्णन करने वाले हैं, उन्होंने रूप में दिया। एक एक श्लोक में की जो आदि लीला मध्य लीला और अंत्य लीला इन दोनों लीलाओं का वर्णन शुरुआत के दो अध्याय में वो करते हैं जिसके द्वारा वो ये स्थापित करते हैं कि हाँ महाप्रभु की लीलाएं कम से कम इतना पढ़ के इतना समझ के ये जो वृंदावन के भक्त है हरिदास पंडित आदि ये सब भक्त इस लीला को सुनके, पढ़के कर सकते हैं तो इसी प्रकार से आज ये पहला अंश है जिसमें कि मैं मुख्य मुख्य लीलाओं का वर्णन करूंगा इससे पहले चैतन्य महाप्रभु का जो भावावेश में आना जगन्नाथपुरी में रथयात्रा के समय में और राधा रानी के भाव में अः के भाव का आस्वादन करना इसका वर्णन उन्होंने किया था तो इनके पहले श्लोक में वो कहते हैं सर तो चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण करने के बाद 24 वर्षों तक जो जो लीलाएं की व्यासंख्य तथा अपार है ऐसी लीलाओं का मर्म भला कौन समझ सकता है मुख्य मुख्य उदेश करें सूत्र लीलाओं को मैं वर्णन कर कर रहा रहा या आपके सामने सूत्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। फिर इस श्लोक में हाँ कृष्णदास यज कहते कि ये पहला सूत्र है संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर चल पड़े चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकले तो श्रीलम प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वास्तव में सन्यास सन्यास, का का क्या अर्थ है, सन्यास, सन्यासी प्रमुख कर्तव्य क्या है या सन्यासी का प्रमुख आचरण क्या है उसके बारे में श्रीलम प्रभुपाद अपने तात्पर्य में फोकस करते हैं और वास्तव में देखा जाए शास्त्र कहते हैं कि अः कलयुगा में जो सन्यास आदि है वो वर्जित है अश्वलंबम गवा में गवा में सूतरोपत्ति कहते हैं कि जो पांच चीजें हैं वो कलियुगा में वर्जित है एक क्या है अश्वमेध यज्ञ करना, दूसरा क्या है कि अपना जो देवर है उसके द्वारा पुत्र उत्पन्न करना पति यदि नहीं पुत्र उत्पन्न कर रहा है देव देवर की सहायता से पहले युगों में पुत्र की उत्पत्ति की जाती थी तो वो कलियुगा में अलाउड नहीं है और ये जो है संन्यास ग्रहण करना भी कलियुगा में अलाउड नहीं है लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु हाँ संन्यास को स्वीकार करते हैं क्यों स्वीकार करते हैं हाँ जिसका वर्णन शिल प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु हाँ प्रचार करने के लिए प्रचार के आंदोलन की स्थापना करने के लिए तो स्वीकार करते हैं क्योंकि मायावादियों का जो है और जो है है, उसमें अंतर जो मायावादी सन्यासी है वो संन्यास स्वीकार करते हैं इसलिए कि ब्रह्म में लीन हो जाना है या दंड ग्रहण मात्रेना मात्र भवे दंडा ग्रहण करने मात्रा से जो नर है, है, है? नारायण बन जाता है। ये इस भावना से संयास ग्रहण करते हैं और मायावादी संचते हैं कि ये जो जगत है वो मिथ्या है और इस जगत की सारी चीजें अस्पृश्य है इन सारी चीजों से मुझे दूर रहना है दूर रहना है तो लेकिन जो वैष्णव सन्यासी है वो उससे विपरीत है जो मायावादी सन्यासी है वो एक दंड को स्वीकार करते हैं हां जो जो उनके हाथ में दंडा होता है वो बास का दंडा होता है मंत्रों के द्वारा हां उसको, उसको वो प्रदान किया जाता है किसी सन्यासी को तो जो मायावादी सन्यासी है वह एक दंड स्वीकार करते हैं लेकिन जो वैष्णव सन्यासी है वो तीन दंडो को स्वीकार करते हैं तीन दंड क्या है लोकनाथ महाराज एक बार जनानंद स्वामी को सन्यास दे रहे थे वृंदावन में तो वो अपने में बता रहे थे कि सन्यास का है ऐसी गाड़ी आपके पास आ जाना जिसके द्वारा आप तेजी से वहीपुट तक पहुंच सकते हो तो उन्होंने पूछा आप जानना चाहते हैं क्या है वो कौन सी गाड़ी है तो लोकनाथ महाराज ने कहा बी आ, ये डंडा क्या है बीएमडब्ल्यू है जिसके पास ये बीएमडब्ल्यू है वो तेजी से भगवान के धाम पहुंच जाएगा तो किसी ने पूछा ये बीएमडब्ल्यू क्या तो का, बी का मतलब मतलब मतलब वर्ड्स तो जो सन्यासी, सन्यासी का अर्थ है कि तब से वो व्यक्ति पूर्ण रूप न अपना मन अपना शरीर और अपना वाणी केवल कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित करता है तो इस प्रकार से मायावादी मायावादी सन्यासी सन्यासी भगवत सेवा करने के लिए सन्यास नहीं करते। ने कहा, ऐसे जो या हैं, वो सन्यास ग्रहण करते हैं और इस जगत में केवल आ, पड़े रहते हैं और दिन भर यही ढूंढते कि कहा हमें भोजन मिलेगा अपना कमंडलू और अपना डंडा लेकर अलग अलग भंडारों में जाते हैं अलग अलग जहां भोजन बट रहा है या लोगों के घरों में घूमते हैं केवल एक ही उद्देश्य से कि कैसे मुझे दो या तीन समय का जो भोजन है वो प्राप्त हो जाए तो वास्तव में सन्यास धर्म का मतलब है फेयरफुलनेस निडर जैसे अलग अलग धर्म की अलग अलग आश्रम की अलग अलग प्रमुखता है ब्रह्मचारी के लिए है कि उसका स्वाध्याय और की सेवा और जो गृहस्थ है उसके लिए दान देना और जो जो जो है है उसको जो है, उसको तपस्या करना करना करना होकर कृष्ण भावना का प्रचार भयभीत होता है, उसने नहीं करना चाहिए शास्त्र कहते हैं तो ऐसे जो संस की जो स्थिति है जो महाप्रभु के जो भक्त हैं जो वैष्णव है वो विशेष प्रकार से जो त्रिद संन्यास है उसको स्वीकार करते हैं और चैतन्य महाप्रभु या जो जो वैष्णव आचार्य हैं उन सब ने वास्तव में संन्यास को बहुत प्राधान्यता दी है सन्यास सारे आश्रमों का और वर्णों का गुरु है क्षेत्रीय ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी ग्रहस्थ मानव इन सबका जो गुरु है वो वास्तव में संन्यासी है और सन्यास का मतलब क्या है कहते हैं सन्यास सन्यास का मतलब है सत और न्यास। सत का मतलब है परम परम भगवान भगवान तो के लिए न्यास करना, न्यास करना का मतलब है छोड़ना सारे चीजों का त्याग करना परम भगवान के लिए ये वास्तव में आ, सन्यास है कृष्ण की सेवा के लिए अपना जो पारिवारिक जीवन आदि है सबको पूर्ण रूपे न कृष्ण के चरणों में निछावर कर देना यह वास्तव में संन्यास है एक की हर एक व्यक्ति अलग अलग आश्रम में है तो वो वहां बने रहने के लिए आश्रम नहीं बनाया गया हर आश्रम से व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि सारे आश्रमों की पूर्णता कहा है संन्यास आश्रम है ब्रह्मचारी से जाना गोल नहीं नहीं है है। है है। है, या जीवन जीवन में वाही बने रहना जीवन का का का उद्देश्य क्या है? कि उससे आगे निकलना कुछ कुछ समय का स्टे है। कुछ समय का वहाँ आपको वातावरण दिया है कि वहां कुछ समय के लिए विश्राम करो लेकिन हमेशा इस भावना में रहो कि मुझे आगे पदार्पण करना है आगे जाना है और गृहस्थ आश्रम पचास साल तक निर्वाह करके जब व्यक्ति के पुत्र आदि बड़े हो जाते हैं घर का कारोबार संभाल लेते हैं तो 50 साल की आयु में व्यक्ति को वन में प्रवेश करना चाहिए वनम वन में जाकर हरि का आश्रय ग्रहण करना तो उसे मानव कहते हैं और मानव क्या है कि संन्यास आश्रम की तैयारी जिस आश्रम में की जाती है वो मानवप्रस्थ आश्रम है जिस शास्त्र में तैयार हो जाते हो आपने आपको ट्रेंड कर देते हो आ, सन्यास आश्रम को स्वीकार करने के लिए और फाइनली जो व्यक्ति है सन्यास आश्रम को स्वीकार करता है तो इस प्रकार से शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं आ, वो कहते हैं कि ग्रस्त जीवन में कई सारी चिंताएं होती हैं कई सारे विपदाएं होती हैं मन कई चीजों में लगा रहता है कई स्थानों में हमारा ध्यान भटकने लगता है तो उस व्यक्ति को धीरे धीरे अपने जीवन को इस प्रकार से ढालना चाहिए कि उसे सन्यास आश्रम के प्रति तत्पर होना चाहिए यदि यह आवश्यकता नहीं थी कोई कहेगा कि कलयुगा में सन्यास वर्जित है लेकिन यह सन्यास तो वर्णाश्रम धर्म का एक अंगन है प्रभु तात्पर्य में कहते हैं लेकिन कोई भी ऐसा शास्त्र में स्टेटमेंट नहीं मिलता कि कलियुगा में वर्णाश्रम धर्म को रिजेक्ट किया गया है या धर्म नहीं है ब्रह्मचारी तो वास्तव में ये संन्यास उन लोगों के लिए है। आ, जो ये मायावादी आदि है उनके लिए एक प्रकार से संन्यास अलाउड नहीं है या संयास आश्रम का दुरुपयोग करने वाले बहुत अधिक है कलियोगा में इसलिए जिसमे संन्यासम भी वर्णाश्रम धर्म का एक अंग है तो जो संन्यास है वो वर्जित नहीं है बल्कि संन्यास एक महत्वपूर्ण अंग है चैतन्य महाप्रभु तो पता चला कि उनके जो बड़े भाई हैं है खुश है, है, तो हो गए बल्कि जितने भी महान महान आचार्य हैं, चारों संप्रदाय के आचार्य हैं, उन्होंने संन्यास को स्वीकार किया है एवं शंकराचार्य राम मधुवाचार्य विष्णु स्वामी निम्बाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज शिल प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु सब ने स्वीकार किया और जो महाप्रभु छोटे से बालक थे निमाई जब उनको पता चला कि उनके बड़े भाई विश्वरूप ने सन्यास ग्रहण किया है तो अपने माता पिता को निमाय पंडित करते भाला है विश्व रूप अच्छा ने क्या किया संस ग्रहण किया है पिता कुल माता कुल दुई उ अपने माता का भी कुल और अपने पिता का भी जो कुल है दोनों का उन्होंने उद्धार किया है तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु या हमारे जो आचार्य गण हैं हां सन्यास को क्या करते हैं प्रोत्साहित करते हैं और इसको स्थापित करते हैं सन्यास जो आश्रम है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने तात्पर्य में पद्म पुराण से उद्धृत करते हैं कि तीन प्रकार के सन्यास होते हैं एक सन्यास है कर्म संन्यास और दूसरा है ज्ञान संन्यास और तीसरा है वेद संन्यास तो जो पहला कर्म संन्यास है वो वर्णाश्रम धर्म के धर्म के अंतर्गत ही है तो ये जो कर्म संन्यास है वो लोग स्वीकार करते हैं जो लोग सोचते हैं कि अभी अभी बूढ़े हो गए हैं चलो अभी कुछ काम धंधा है नहीं और संन्यास ले लेते हैं जो इस भावना से संन्यास को स्वीकार करता है और कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में धारण नहीं करता यह आध्यात्मिक ज्ञान को कभी भी समझता नहीं है ऐसा व्यक्ति बिना योग्यता के यदि सन्यास ग्रहण करता है तो वो वास्तव में कर्म संन्यास है केवल आपने जो गृहस्थ आश्रम के कर्म है उनको त्याग देना उसको कहते हैं कर्म संन्यास तो ये संन्यास उचित नहीं है ये कभी फलीभूत नहीं होगा दूसरा जो सन्यास का प्रकार है ज्ञान सन्यास जिसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि वास्तव में एक दंडी मायावादी शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं, वो इस सन्यास को स्वीकार करते हैं और जो तीसरा जो सन्यास का प्रकार है वेद सन्यास। ये वेद सन्यास वास्तव में वैष्णव के लिए है उनके हृदय में सन्यासी का स्पिरिट होता है और साथ ही साथ भगवत तत्व को भगवत ज्ञान को जानते हैं भगवान को जानते हैं और उनका सन्यास लेने का एक में उद्देश्य ही होता है कि किस प्रकार से भगवान की सेवा करो इस भावना से जो वैष्णव गण हैं वो संन्यास को स्वीकार करते हैं संन्यास आश्रम को स्वीकार करते हैं तो वास्तव में ये जो संन्यास है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक प्रकार से और ये कोई छोटा सा कार्य नहीं है ये बहुत बड़ा त्याग है आपन सन्यास का मतलब भी है कि आप मर गए गए हो हो हो सबके लिए क्या हो? भी, कोई सन्यास लेता है तो वो भी क्या है डेड है मरा हुआ है एक प्रकार से सब प्रकार से वो मृत है हाँ दूसरों के लिए अपने फैमिली के लिए अपने परिवार के लिए अपने संबंधियों के लिए आ, वो अपने परिवार का त्याग करता है लेकिन बाकी परिवारों को इकट्ठा करता है कृष्ण के परिवार से जोड़ता है यह वास्तव में का कर्तव्य है तो प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपत कहतेप्टिंग विच मेक्स वन एटोमेटिकली वेरी हमल एंड एंड फ्री फ्रॉम तो प्रभुपाद कहते हैं कि संन्यास स्वीकार करने का मतलब है एक भिकारी का जीवन स्वीकार करना जिसके द्वारा व्यक्ति के अंदर स्वभावतः बहुत विनम्रता की की की और दीनता भावना आती है, जिसके कारण वो जो काम की जो काम इच्छाएं हैं, उससे व्यक्ति पूर्ण रूपेण मुक्त होने लगता है तो इस प्रकार से संन्यास आश्रम का वर्णन शास्त्रों में किया गया है प्रभु बात कहते कि चार अलग अलग स्टेज है संन्यास के पहले क्या है कुटीचर कोई व्यक्ति को संन्यास करना है वो अपने गांव में रह रहा है तो शास्त्र कहते हैं वहां, जाकर एक सी बनाओ और वहां रहना शुरू करो प्रैक्टिस करो अभी संन्यास का लेकिन जब वो गाँव से बाहर अकेले रहने लगता है तो उसको फिर घर वाले का कर्तव्य है कि उसके लिए भोजन आदि प्रदान करे भेजे उसकी व्यवस्था को देखे, उसकी जो आवश्यकता है है से कम उनकी करे। देरे देरे से उनकी पूर्ति लेकिन धीरे-धीरे उस जब व्यक्ति उन्नत होता है, तो उसको कहते हैं का मतलब है कि वो जो मधुमक्खी है उसके अनुसार अपना कार्य करने लगता है बहु उदक उदक मीन्स मांगना बहुत जगह में जाकर अलग अलग घर में जाकर अपनी भिक्षा मांगना और अपना उधर निर्वाह करना उसको कहा गया है जिस प्रकार से मधुमक्खी अलग अलग फूलों में भ्रमण करती है और अलग अलग घरों में जाकर थोड़ा थोड़ा भिक्षा मांगनी चाहिए और उस पर अपना उदर निर्वाह करना चाहिए और फिर अपना जो फैमिली है उनको भूल जाना चाहिए उनसे डिमांड नहीं करनी चाहिए और तीसरा है Uh, इसी को दूसरा एक शब्द है परिमराजकाचार्यिम राज्य का, का, का मतलब है कि फिर वो इतना दृढ़ होने लगता है कि वो व्यक्ति ट्रैवल एंड पूछा कि सन्यासी का प्रमुख कर्तव्य क्या है प्रभु ट्रैवल एंड प्रिच ट्रैवल करना और प्रचार करना बस सन्यासी को इससे बड़ा कार्य उसके जीवन में कुछ नहीं है ने का मेरे पास इतने सारे मंदिर है, लेकिन मैं किसी स्थान में रहता नहीं हूँ तो उसी प्रकार से जो दे रहे थे अपने शिष्यों को तब तो उन्होंने कहा आपको भी इसी प्रकार से मेरे आचरण का अनुगमन करना चाहिए मेरे अनुसार आपको रहना चाहिए जैसे मैं अलग अलग जगह ट्रैवल करता हूं उसी प्रकार से सन्यास के बाद आपको ट्रैवल अन्य तो से, से, और अपनी सुविधाओं से इसलिए संन्यासी का कर्तव्य है अधिक से अधिक को ट्रावल करे और प्रचार करे इसलिए परिमराजताचार्य परिमराज मतलब परिक्रमा जैसे आप कहते ना तो उसी से एक शब्द है घूमना शामिल करना प्रचार करना जैसे शुक्रदेव गो स्वामी है कितने सारे ऐसे आचार्य हैं, है जो वो हंस की अवस्था है और जो चौथी है उसको कहते हैं परम हंस या दूसरा नाम है निष्क्रिय कि परम हंस का मतलब है कि वो इतना उन्नत हो जाता है एक स्थान में बैठ कर हमें प्रचार का कार्य उसने फिनिश कर दिया है अभी एक ही स्थान में बढ़कर अपने आध्यात्मिक जीवन को रिलीज करने लगता है आस्पादन, आस्पादन करता है भगवत भक्ति का जैसे चैतन्य महाप्रभु ने आखिरी के जो साल है 12 साल 18 साल जगन्नाथपुरी में अपने जो प्रेमी अंतरंग भक्त थे स्वरूप दामोदर राय रामानंद उनके सब में कृष्ण भक्ति का आस्वादन किया तो इस प्रकार से चार प्रकार की जो अवस्था है पार करता है के जो भक्त है और अलग अलग स्तरों से के गुजारता हैं तो कहते मीन्स नो फॉल का मतलब है आपने संन्यास आश्रम से चुप्त नहीं हो रहा गिरना नहीं प्रभुपाल ने कहा कि संन्यास आश्रम स्वीकार करने के बाद भी यदि कोई अपने आश्रम को त्याग देता है और पूर्वोवर भौतिक जीवन में हो जाता है उसको कहते हैं का मतलब है कि जो कुत्ता है है है है खाता खाकर करता फिर उसको चाटकर खाने लगता तो कहते हैं कि इस प्रकार का आचरण है तो संस का मतलब ही है कि और नहीं नो मोर मचुर तो इस प्रकार से प्रभुपाद एक बार सन्यास ले रहे थे तो ने पूछा बताइए सन्यास के लिए क्या महत्वपूर्ण कार्य क्या है उसका तो में सन्यास को बनाए रखो आपने इस व्रत को अनुभव अपने जीवन तक तो प्रभुपद ने दो चीजें उनको बोली प्रभुपाल ने कहा तुम हमेशा अपने बीड अपने साथ रखो क्या करो हमेशा साथ रखो इसका मतलब यह नहीं कि जब मत करो जब साथ है तो क्या करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। और दूसरी चीज उन्होंने कहे मतलब है कि निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करो और दूसरा प्रभुपा ने कहा जब आप किसी गृहस्थ के घर में जाओगे तो इस भावना से मत सोचो अरे इस ग्रहस्थ के घर में इतना अच्छा स्थान है इतने अच्छे फैसिलिटी है, इतने है ना? इतना के या संस के हृदय में उदित नहीं होनी चाहिए प्रभुपाली का जैसे ये भावना उदित हो जाएगी उसी क्षण तुम्हारा सन्यासी से गिर रहे हो हाँ। उसी प्रकार से एक बार एक भक्त ने पूछा तो बताए उन्होंने बता क्या करना चाहिए तो प्रभुपाल ने कहा जैसे तुम किसी स्त्री को या युवती को देखते हो और जैसे तुम सोचोगे की ये बहुत अट्रैक्टिव है बहुत सुंदर है हाँ तो तुम संन्यास धर्म का पालन कदापि नहीं कर सकते और दूसरी चीज प्रभुपाल ने कहा जब तुम किसी की कार को देखोगे तो ये देखो भावना आएगी कि कार इस प्रकार से श्री प्रभुपाल अपने जो भक्त थे हमको प्रैक्टिकली बताते थे कि किस प्रकार से अपने जो संन्यास धर्म है उसका पालन करें तो प्रभुपाल एक बार लेक्चर ले रहे थे उस लेक्चर में उसपत कहते हैं कि वास्तव में सन्यासी सन्यासी सन्यासी कौन है? हाँ, केवल अपने और अपने और से सन्यासी नहीं बनता, बल्कि उसके एचिट्यूड से हाँ, उसके जो मनोवृत्ति है सन्यास का स्पिरिट है उससे वास्तव में सन्यासी बनता है में एक जगह लिखते हैं सो Does not mean a particular type a particular type type dress or of of beard. Sannyas sannyas means you you can become sannyasi even with even this coat and pant. It doesn't matter provided you have dedicated your life for the service of God. तो का, का मतलब ये नहीं की particular एक विशेष प्रकार की वेशभूषा तुमने धारण की है या विशेष प्रकार के हम बाल मुंडन कर दिया है या लंबी दाढ़ी रखी है हाँ ये सब चीजें नहीं प्रभुपात ने कहा कि अपने आप पैंट और कोट में भी क्यों ना हो तभी भी तुम तो सन्यासी बन सकते हो कोई कोई भी कोई भी वस्त्र है है बालक है युवा है हम हाँ वृद्ध है वो मायने नहीं रखता हाँ प्रभुपाद ने कहा सन्यास का मतलब है कि आपने अपना जो जीवन है कृष्ण की सेवा में समर्पित किया है वो वास्तव में संयास की स्थिति है वो वास्तव में असली उसी की शिक्षा देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु जो सन्यास लीला है महाप्रभु की सन्यास का रूप से एक डिटेल वर्णन करूंगा लेकिन पता नहीं चाहिए माला होता या नहीं तो उससे पहले महाप्रभु की लीला को मैं श्रवन कराता हूँ तो चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे पूर्ण रूप न मग्न थे तो बल्कि चैतन्य महाप्रभु का अवतर इसलिए हुआ है कई सारे कारण हैं लेकिन उसमें से एक कारण ये भी है कि कलयुगे साधु गुरु दुष्कर जानिया में साधु साधु गुरु गुरु प्राप्त प्राप्त करना करना बहुत बहुत कठिन है जो रियल है। आचार्य है। सन्यासी आए, आए और उन्होंने सिखाया कि वास्तव में परफेक्ट सन्यासी कैसे होना चाहिए परफेक्ट डिवोटी कैसे होना चाहिए परफेक्ट साधु कैसे होना चाहिए हाँ लेकिन कलियुगा में ऐसे सातु गुरु प्राप्त करना असंभव है तो so चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक बार नवदीप से नित्यानंद प्रभु कहते कि चलो हे, हे, दौर है महाप्रभु गौर गौर सुंदर हम चलते हैं शांतिपुर चलते हैं आदवेत आचार्य के घर आदवेत आचार्य के घर प्रसाद लेने के लिए जाते हैं उनसे मिलने के लिए चलते हैं तो so दोनों चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु नवद्वीप को छोड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते चलते चलते शांतिपुर कितना दूर है शांतिपुर की ओर जा रहे थे तो बीच में एक गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव आया ललितपुर महाप्रभु ने दूर से देखा एक चीज को चैतन्य महाप्रभु ने देखा एक में गृहस्थ संयर जाने बार आ तो उस गाँव में रस्ते के किनारे ही गंगा के तट पर एक घर था और वहां एक निवास कर रहा था जो रस्ते के किनारे था तो फिर चैतन्य ने महाप्रभु पूछा कि ये घर किसका है ये दूर से तो आश्रम लग रहा है ये आश्रम है या घर है किसका है तो ये तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं एक संन्यासी का है हाँ चलो महाप्रभुण का आहो भाग्य कितना भाग्य है आज सन्यासी का दर्शन होगा अब उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और भक्ति की याचना करेंगे, तो नित्यानंद प्रभु को लेकर चैतन्य मिलेगा तो फिर वो दोनों गए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने उनको प्रणाम किया दोनों ने दंडवत प्रणाम किया सन्यासी को देखने मात्र से शास्त्र कहते हैं कि सन्यासी को आप देखते हो प्रणाम करना चाहिए दिन दिन में में कम से कम से एक बार गुरु जब भी आप दिन में, हजार बार भी गुरु को यदि कोई व्यक्ति सन्यासी को देख कर प्रणाम नहीं करता तो उस व्यक्ति को दूसरे दिन करना चाहिए उपवास करना चाहिए उसकी उससे बहुत बड़ा अपराध होता है सन्यासी को देखकर यदि वो प्रणाम प्रणाम नहीं करता तो ऐसे महाप्रभु महाप्रभु गए उनकी कुटिया में में आश्रम और और जाकर उनको किया और चेतने ने अपने दोनों हाथ जोड़े और सन्यासी से याचना की वो कहते हैं महाप्रभु कहते हैं संतोषी सन्यासी करे बहु आशीर्वाद तो महाप्रभु जब <coughs> करने लगे तो इन्होंने वो बहुत आशीर्वाद देने लगे जैसे प्रणाम किया वंश तो का तुम्हारे तुम्हारे विस्तार हो जाए तुम्हारे बहुत सारे विवाह हो जा है तुम्हे बहुत धन का लाभ हो बहुत पंडित बनो महाप्रभु सुन की हैरान हो गए ये सन्यासी होकर इस प्रकार के जो भौतिक आशीर्वाद है वो मुझे प्रदान कर रहे हैं तो ने कहा प्रभु बोले गोसाइयासी गोसाई ये जो आप बहुत सारी चीजें बोल रहे हो ये वास्तव में आशीर्वाद नहीं है आ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो तो कृष्ण के प्रति मेरे हृदय में अहिदो तो की भक्ति का प्रकाश हो जाए भगवान प्रश्न के चरणों में और अप्रत मेरी भगवत भक्ति बढ़े ऐसा आशीर्वाद और वास्तव में जो लोग है साधुओं के पास या सन्यासी के के पास कोई भक्ति में उन्नति के लिए नहीं जाते अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं इवन शिष्य भी बनने के बाद दीक्षा के बाद भी गुरु के पास हम आध्यात्मिक उन्नति का कोई एक प्रश्न नहीं पूछते हम जाते अपनी समस्याओं को लेकर और डाउनलोड करके आ जाते हैं क्या करते हैं हम डाउनलोड करते हैं गुरु के ऊपर सारी समस्याएं और हम आ जाते वापस लेकिन वास्तव में जो शिष्य उसको इंक्वायरी चाहिए हमेशा और तभी अमृतसर से, से अपने अमेरिकन लंबे दो तीन शिष्यों के साथ ट्रेन तो के कंपार्टमेंट में फर्स्ट क्लास ए सी था उसमें बैठे थे तो फिर कुछ इंडियंस जो थे पास वाले में थे तो उनको पता चला स्वामी भक्ति के उनके पास चलते हैं उन्होंने पूरे वर्ल्ड में प्रचार किया है उनसे जाकर आशीर्वाद लेते हैं उनका आशीर्वाद मिल तो फिर किसी चीज की कमी नहीं होगी जीवन में अभी उसमें वो दोनों गए तो प्रभुपाद के शिष्य को पता था कि इंडियंस जब भी प्रभुपत के पास आते हैं कुछ ना कुछ भौतिक चीजों के लिए आते हैं तंग करने के लिए आते हैं स्वामी जी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है स्वामी जी में बीमार हूँ यही सब मुद्दा तो पता था वो मना करते थे तो ये जो दो, दो लोग आ गए उन्होंने कहा नहीं जा सकते नहीं मिल सकते प्रभुपाद अभी बिजी है लेकिन प्रभुपाद ने थोड़ा सा ऐसे देखा तो दिखाई दे रहे तो उन्होंने कहा अरे कृष्णा स्वामी जी अभी प्रभुपाद मना नहीं कर सकते प्रभुपात ने कहा ठीक है आ जाओ बैठे उन्हें तो बताइए क्या क्या जिज्ञासा क्या है, जिग्यासा, क्या जिग्यासा है तो <laughs> प्रभुपाल को कहता है मेरा घुटना इतना दर्द कर रहा है कि उसका जो कष्ट है वो सहन करना आसंभव हो रहा है आप कुछ उपाय बताइए स्वामी जी प्रभुपाल ने कहा कुछ आशीर्वाद दीजिए दीजिए कुछ है, कुछ उपाय हाँ, तो बताइए तुम्हें बनना है तो ऐसा बना देख कर बिना कुछ बोले वैसे ही गौर कृष्णदास बाबाजी महाराज के पास एक व्यक्ति आया हाँ, नया नया शादी हुआ था उसका उसने कहा गौरदत्त बाबाजी महाराज आप तो सदैव हरि नाम का कीर्तन करते रहते हैं निकाला और कहा यह धारण करो यही मेरी कृपा है मतलब तुम भी संस ग्रहण करो <laughs> तो ये सुनकर वो वहां से बाहर के चला जाता है तो कहते कि फिर से वो नवदीप में नहीं दिखाई दिया जीवन तक तो प्रकार से वास्तव में साधु गुरु आदि की यही कृपा है बहुत सारे विवाह हो जाए तुम बहुत पंडित हो जाओ तो फिर महाप्रभु उनको बोलते हैं तो संन्यासी ने जब सुना ना कि आप कृष्ण की कृपा का आशीर्वाद दे दो ना तो कहते है कहते हैं देखो कलियुगा के जो ऐसे हैं है। जिनकी भलाई करो वो डंडा लेकर मारने लगते हैं संसार में सारे लोग यही तो कामना करते हैं धनम देहि देही, देही रूपवती कन्या चाहिए और सब कुछ चाहिए तो यही तो इच्छा करता है भौतिकवादी व्यक्ति कलियुगा के जीव अभी इनको सब कुछ दे रहा हो ये ये, ये पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला है मुझे जो इसको अस्वीकार कर रहा है ब्राह्मण कुमार, तुम्हें आमार। सन्यासी ने कहे कुमार मैं निंदा कर रहे हूं? तुम्हें इतना आशीर्वाद दे रहा हूं मैं फिर भी इसको क्यों नहीं स्वीकार कर रहे पृथ्वीते जन्मिए जे ना विलास ना कहता है कि जिस व्यक्ति ने पृथ्वी में जन्म ग्रहण करके उपभोग नहीं किया है जीवन का आनंद नहीं उठाया है इस जीवन में और उत्तम सुंदर युवती को अपने में नहीं रखा तो ऐसे जीवन का लाभ क्या है कौन बोल रहा है सन्यासी चैतन्य महाप्रभु को जाल धन ना ही पाओ तुम लाज तो जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है वो क्या इस संसार में करेगा तो मैं ऐसा धन धन तुम्हें दे रहा जिस धन के है कह कहते ठीक है तुम्हारे हृदय में कृष्ण भक्ति आएगी तुम्हारे पास धन नहीं होगा तो खाओगे क्या सन्यासी कहता है तो ऐसे धन के बिना गुजारा नहीं है, तो वैसे मर जाओगे महाप्रभु को सन्यासी सन्यासी सन्यासी कह रहा प्रभु महाप्रभु बातों को सुन सुन के हंसने लगे और अपना माथा माथे में हाथ लगा ना ऐसे हाथ लगाए कि कहा से ये बुद्धि इसको मिली है क्या वक वक करते जा रहा है बोलते जा रहा है तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा चैतन्य महाप्रभु ये सिखाना चाह रहे थे कि वास्तव में जीवन में शुद्ध भक्ति को स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है एक ही कामना हो कि भगवत भक्ति के अलावा मेरे जीवन में कोई और चीज ना हो तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम तो कह रहे हो कि ये धन है स्त्री है सुविधा आदि है ये सब चीजें तो कर्मों के अनुसार मिलने वाली है कोई व्यक्ति अपना धन टिकाने में बहुत लगे रहते हैं वंश की वृद्धि करने के लिए बहुत लगे रहते हैं लेकिन उनका धन भी नष्ट हो जाता है वंश की वृद्धि भी नहीं होती कोई व्यक्ति अपने शरीर में ज्वर या ताप नहीं चाहता, फिर भी महापुरुष कहते उसको ताप आ जाता है या फिर बुखार आ जाता है तो इस प्रकार से ही बता रहे थे कि वास्तव में भौतिक जगत की जो सारे जो आशीर्वाद है भौतिक वस्तुएं हैं वो सारी अशाश्वत है शाश्वत नहीं है शाश्वत क्या है भगवान है उनकी भक्ति है और है। ये चीजें तो महाप्रभु ने कहा कि कई बार ऐसे के के लोगों के लिए ऊपर उठाने के लिए कहते हैं कि आ जाओ गंगा स्नान करो और हरि नाम लो ताकि आपको धन मिलेगा पुण्य बढ़ेगा तो वेदों का ये बहाना है ताकि ऐसे भौतिकवादी लोगों को धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए बल्कि जो असली वर है असली आशीर्वाद है, वो क्या है कृष्ण भक्ति है सन्यासी तो सन्यासी ने ने जब बातें सुनी, तो सन्यासी ने सोचा कि ये जो, ये जो जो युवक है, बहुत बोल, बोल रहा है इसने शायद कोई मंत्र है, उसके साथ एक सन्यासी है अब ये सन्यासी नित्यानंद प्रभु को सन्यासी समझ रहा था कि यह जो दूसरा सन्यासी संयासी है जिसने क्या किया है अपने इसको इसको रखा है, कुछ मंत्र के इतना बड़ा हो, कितने लोगों का गुरु हूँ मुझे इस प्रकार से तुम सिखा रहे हो तो फिर नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि से भी गुस्सा हो रहा है तो नित्यानंद प्रभु ने कहा आपकी महिमा को तो मैं जानता हो आपके महिमा तो पूरे नवदीप में फैले हुए हैं। आप क्षमा कीजिए ये छोटा सा बच्चा है आ, तो फिर खुश मुझे, मुझे संखिये तो आप दो योग सुबह सुबह आए हो अबे क्या करो इधर ही स्नान कर लो नदी में गंदा में और मेरे घर में इधर ही बैठकर आप आश्रम में प्रसाद ग्रहण कीजिए तो नित्यानंद लोग नहीं हमें ना बहुत इमरजेंसी काम है हमें जाना है और आप कुछ दे दीजिए फल फूल जल आदि हम रास्ते में जाते जाते ग्रहण करेंगे खाएंगे महाप्रभु नहीं, नहीं। और नित्यानंद तो महा प्रभु ऐसे सन्यासी का उद्धार करने के लिए उनके घर में फलाहार स्वीकार करते हैं उससे बातें करते हैं हाँ तो वो वास्तव में सन्यासी कोई सन्यासी नहीं था वो कौन था सन्यास के नाम पर एक प्रकार से पाखंडी था जिसको कहा जाता है वामा तो वो सन्यासी ये दोनों को ये तो तो फ्रूट शादी दे दी है। और फ्रूट्स देने के बाद महाप्रभु और दलितानंद प्रभु उसको ग्रहण करने लगे कृष्ण को करने के बाद तो फिर सन्यासी ने अपना ग्लास उठाया और ग्लास को पीना शुरू कर रहे थे फिर सन्यासी कहता है के आनंद तो, तो सन्यासी ने करना शुरू कर दिया शराब पीना अपने टेबल और चेयर सुन श्रीपादी दो बेचारे ब्रह्मचारी कौन थे नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों अपने फल फ्रूट खा रहे हैं और पीते पीते है वो सन्यासी कहते हैं सुना श्रीपाद कि आनंद आने व हे श्रीपाल श्रीपाल मीन नित्यानंद प्रभु हे श्रीपाल सुनो मैं आपको कुछ आनंद दे दूं क्या कहते हैं तोमा कहा हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है हा? तो नित्यानंद प्रभु समझ गए कि यह ऐसा वैसा सन्यासी नहीं है यह मध्य भी है मतलब मध्य का पान करता है शराबी शराबी सन्यासी है तो जिसको कहते हैं दारे सन्यासी दारे का मतलब है जो सन्यासी होकर भी जैसे पत्नी को संस्कृत में दारा कहा जाता है तो जो सन्यास ग्रहण करने के बाद भी अपनी पत्नी को रखता है स्त्री को अपने साथ रखता है उपभोग तो आदि के लिए तो वो वास्तव में दारी सन्यासी है नाम का सन्यासी है तो उन्होंने देखा बल्कि वो जो जब ये दोनों खा रहे थे तो उनकी जो पत्नी के है वो उनके सौंदर्य को पी रहे थे पी रहे थे और फिर उन्होंने कहा आप इनको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो इनको खाने दो आप क्यों बार बार कह रहे हो कि आपको भी आनंद चाहिए क्या आनंद चाहिए क्या आनंद वास्तव में क्या था शराब थी तो ऐसे जो दारी सन्यासी है या वामाचारी वाम बनती है वो क्या करते हैं यम यम यम का भोजन करते हैं। से, से मैंगो है ना तो वैसे ही पांच चीजें हैं जिसको पंच तत्व भी, भी कहते हैं उनको स्वीकार करते हैं सन्यासी। एक है मध्य मध्य में शराब दूसरा है मांस तीसरा है मत्स्य मत्स्य मीन्स मछली और तीसरा है मुद्रा धन और पांचवा है मैथुन जीवन तो ऐसे पांच यम को भक्ति सिद्धांत महाराज इस तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे ये जो सन्यासी है, हाँ, सन्यासी हैं इस प्रकार से अपना जीवन या उदर निर्वाह करते हैं और वास्तव में सही है में में गंगा सागर मेले में गया था पंद्रह दिन के लिए वहां और ठंड थी और पंद्रह दिन के लिए इसको क्या कहता है गंगा सागर जा गंगा सागर को मिलती है हजारों लोग आते हैं तो हम, हम लोग सेवा वहां। और फिर जो दिन का समय था वहां हरिनाम करने के लिए जाते थे तो वह बहुत सारे नागाज की कुटिया होती थी छोटा सा कुटिया और हजारों लोग आ रहे हैं उनसे आशीर्वाद दे रहे हैं वो लोग अपना उनके ऊपर आशीर्वाद दे रहे राख डाल रहे हैं सर में हाथ रख रहे हैं तो फिर हम हाँ उसके सामने जाके बहुत सारे मायापुर के की तो जितने भी वो साधु में उसके अंदर उनकी जो सन्यासी असिस्टेंट है वो भी बैठे रहती थी तो हमें इस लीला का स्मरण हो आता था महाप्रभु के तो महाप्रभु ने जब देखा कि इस प्रकार का यह सन्यासी है तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से पूछा क्या पूछा प्रभु बोले कि आनंद सन्यासी। तो महाप्रभु ने पूछा मैं सुन रहा हूं कह रहा है थोड़ा आनंद ले लो आनंद ले लो तो महाप्रभु ने पूछा ये आनंद क्या है क्या वस्तु है जो ये बोल रहा है कि आप भी आनंद ले लो आप भी आनंद ले लो तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं हे यही आनंद है वो कहे रहे आप भी थोड़ा पीलो, आप भी थोड़ा नित्यान शराब इसमरण कर विश्वमर आशम न कर प्रभु चलि सत्वर चैतन्य महाप्रभु विष्णु विष्णु कहते हुए वहां से उठ पड़े और दौड़ने लगे हाथ थोड़ा सा धोकर और दौड़ने लगे बाहर बहार प्रभु चंचल गंगा ये चली ला गंगा ये तो ऐसे दो प्रभु थे चैतन्य महाप्रभु और प्रभु ये जब दौड़ के चले गए बाहर और इन्होंने जागो को सोचा ही नहीं सीधा जाकर गंगा में जम लगाए और फिर तैरते तैरते कहा पहुंच गए शांतिपुर अलग दशहरे के यहाँ तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु Even, हाँ, इस मध्यपान करने वाले सन्यासी के घर में भी गए उससे भी भी किया किया और उसने आर्पित किया को भी खाया तो उसके आगे का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि यही है चैतन्य महाप्रभु की कृपा चैतन्य महाप्रभु कोई कितना नीच क्यों ना हो पतित क्यों ना हो उसको उद्धार करने का सामर्थ्य रखते हैं पति तक पापा न अवतार लेकिन कहते हैं कि महाप्रभु उस का या उस व्यक्ति उद्धार नहीं करते जो वैष्णवों के प्रति द्वेष रखता है अपराध की भावना रखता है इसलिए जो जो सरस्वती थे बनारस में उनका सरलता से महाप्रभु ने उद्धार नहीं किया वो तो रोज आमंत्रण देते दे थे कि आप आइए प्रसाद लेने के लिए आप अकेले बनारस के गलियों में नाचते हो गाते हो चंद्रशेखर आचार्य के घर में भोजन करते हो और हमारे हमारे में में आके रहो हमारे में आप तो तो थे थे। क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं था वैष्णव अपराध की जो भावना है वो नहीं थी तो इस प्रकार से श्री प्रभु पर इस तात्पर्य में इस चीज को स्थापित करते हैं कि वास्तव में सन्यास का जो प्रमुख उद्देश्य है सन्यास का उद्देश्य क्या है कि केवल भगवान की सेवा करना। तो, आएसी, तो आएसी जो चैतन्य महाप्रभु हैं, और सन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु वहां चले गए थे वृंदावन जाने के लिए तत्पर हो गए थे संन्यास करी चले प्रभु श्री वृंदावन चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती से संन्यास लिया और वृंदावन के ओर चल पड़े कि मैं अभी वृंदावन चले चला जाऊंगा तो फिर फिर आकाशवाणी होती हैं और वो कहते हैं कि अभी आप वृंदावन मत चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना अपना रोकते हैं हाँ तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज इन श्लोकों में सूत्र रूप में चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाए हैं उनका वर्णन करते हैं हरे कृष्ण क्षेत्र स्वामी वैष्णव गीत गाएंगे प्रदेश Hey boss